तो क्या प्रेम से बुलाती हैं जयति तेधिक जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वत्री दई तृश्यता दीक्षु तवका वैधता सब ताम वते ये तो गोभी गीत बोलते हैं ये गोपी गीत का पहला गीत उन्नीस 19, 19 गीतों में से ये पहला गीत है जयति जयतिगम जन्मना कनक मंजरी आ, कनक मंजरी धरपूरा होता है ना धरूरा जिसको खाने से आदमी मर जाता है नशा हो जाता है वो धरूरा कनक मंजरी आ, वो कनक माने धरपुरा और उसकी मंजरी माने जो उसमें जीरे होते हैं जीरे उस के खाने से जैसे नशा होता है ना वैसे ये प्रेम का गीत गोपियों के प्रेम का गीत गाने से नशा हो जाता है और इसमें चित्र है वो चित्र ऐसे ढंग से इसको लिखा जाएगा कि चित्र बनेंगे बता देखो अब यही है तो प्रत्येक चरण में दूसरा अक्षर इस श्लोक में यह है जयति श्रयत दई त्वई दई तय त्वई जयती श्रेय तो एक क्या हुआ और सातवें अक्षर जो है वो प्राय एक है तो इनको लिखने का ढंग होता है की चित्र बन जाता है भाई तो ऐसी बढ़िया कविता इतनी भावमयी ऐसी रस और अलंकार से सरोगा सर आप बोल ये क्या तो हृदय के तो मंदिर में एक दीये की लव जलती है हो वो प्रेम की दीप सिखा दी लौर पर जब तक वो हृदय मंदिर के भीतर रहती है तब तक, तक तो बड़े आनंद से प्रज्वलित होती रहती है लेकिन द्वारा ददन पर विनिर्गत यदि ये मुंह के दरवाजे से कहीं बाहर निकाल दी गई तो निर्याति शांतिम अथवा संता हो गई थी तो या तो ये बुझ जाती है बाहर की हवा लगी ना गांव में चर्चा करी बहुत कोमल गुलाब की पंखड़ी से भी कोमल कमल से भी कोमल ये प्रेम है तो लोगों की जब नजर लगती है बाहर की ताती हवा लगती है तो वो लड़खड़ा जाता है वो दुख जाता है वो बुझ जाता है वो दमाडोल हो जाता है और जब तक गुप्त रहता है तब तक संभालने की जरूरत नहीं पड़ती जब प्रकट हो जाता है जब बहुत संभालना पड़ता है तो प्रेम के बारे में यही शास्त्र का सिद्धांत है नारायण की वो गुप्त रहे तो गोपियां प्रेम रूपिणी हैं। इसलिए वे अपने प्रेम को अपने प्रेम को गुप्त रखते हैं इसलिए उनका नाम गोपी है अब दूसरी बात देखो कि गोपिया प्रेम को ही गुप्त नहीं रखती हैं, भगवान को भी गुप्त रखती हैं, क्योंकि भगवान गुप्त रहने के लिए ब्रज में आए हैं प्रकट होना होता तो मथुरा में ही प्रकट हो जाते ब्रज में क्यों आए तो कंस को पता न चले। तो देखो जहाँ स्वयं तो मालिक छिप करके रहना चाहता हो और और सेवा सेवक उसको तो जाहिर कर रहे तो ये कोई सेवा नहीं हुई ये कोई प्रेम नहीं हुआ जैसे समझो हम कथा में कोई बात कहें और कहें कि हम उस आदमी का नाम बताना नहीं चाहते हैं, जाहिर करना सीख नहीं समझते ऐसा तो। हमने करना में कभी कर कह दिया अब हमारा जो श्रोता है उसमें से अगर किसी को मालूम होए, तो अच्छा श्रोता वही समझना चाहिए जो उसको जाहिर न करे और हमने तो उसको गुप्त रखने की कोशिश की और श्रोताओं ने आपस में काना फूसी कर ली कि अमुख के बारे में ये कह रहे हैं है ना तो उसको अच्छा श्रोता नहीं समझना चाहिए है ना तो जब मालिक खुद छिप करके ब्रज में वृंदावन में रहना चाहता है तो जो उसके प्रेमी हैं, उनका भी धर्म यही है उनका भी कर्तव्य यही है कि वो श्री कृष्ण को छिपावे क्योंकि अगर जाहिर होगा हो जाए है ना अगर जाहिर हो जाए कि ये भगवान है ये ईश्वर है तो कंस कल आने वाला हो तो आज ही आ जाए कल लड़ाई होने वाली हो तो आगे ही हो जाए तो अपने प्रियतम के लिए लड़ाई झगड़े की बात को जल्दी बुला देना ये कोई प्रेमी का काम तो नहीं है अगर वो एक पर्दे में छिपना चाहते हैं तो हम सात पर्दे पान देते हैं तो कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर नहीं मनुष्य हूँ तो गोपियाँ कहती हैं मनुष्य नहीं चोर है लो एक एक पर्दा और पड़ा है न कृष्ण ने कहा मैं ईश्वर नहीं मैं मनुष्य हूँ तो गोपियों ने कहा अरे ये तो हम लोगों से छेड़छाड़ करता है ये तो भले मानुष भी नहीं है ईश्वर कहा से होगा ना ना, ना, ना, ना, ना, ना।, ए, ना। ए, तो ये देखो ये प्रेम की बात हुई ये प्रेम की बात हुई कि जो श्री कृष्ण की इच्छा है जो प्रसन्नता है जो रुचि है जैसा वो चाहता है वो ऐसे ही गोपियाँ वो ऐसे ही गोपिया करती हैं तो बाबा ये प्रेम का रास्ता जरा क्रेढ़ा है है ना? अहेलिव गति प्रेमण स्वभाव तो कुला भवे अतो हेतोरहतो तो और मान उदंचति। उदी ये प्रेम क्रेढ़ा चलता है ये जैसे कोई शांत गंभीर महात्मा होवे और वो रास्ता में चले तो चार हाथ से ज्यादा आगे देखे नहीं है ना? और बिल्कुल नाक के सीध में चला जा रहा है बाएं कौ, कौ, कौन रास्ता जाता है कौन आदमी आता है तो पता ही नहीं चलता है और महाराज जो चंचल चपल लोग होते हैं, ना? है वो तो महाराज वो निशाना साधते है आपका जा रहे हो उत्तर तो देख पश्चिम और दक्षिण का कोना है न जा रहे हो उत्तर तो देख लें पूरब दक्षिण का कोना तो ये जो प्रेम है ये सीधी चाल नहीं चलता है इसमें बुलाओ तो भाग जाए ना सामने आओ तो वो फेर ले और दूर रहो तो नाम लेके रोवे ये प्रेम की जो गति है ये बड़ी विलक्षण है तो अब मैं आपको ये सुना रहा हूं कि ये जो गोपी हैं ये श्री कृष्ण के प्रेम को भी गुप्त रखती हैं और श्री कृष्ण की ईश्वरता को भी दुख रखते हैं और तीसरी बात यह है कि गोपी उसको कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे गोभी पिबती गोभी इंद्रिय पिबती श्री कृष्ण इति गोभी जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे आखों से उनकी रूप माधुरी को पिए कानों से उनकी बंसी की जो मिठास है उसको पिए त्वचा से उनके स्पर्श रस का पान करे नाक से उनकी सुगंध सू गए जीव से उनको चाट लेते व चक्ष लिहंत जह बया जैसे आंखों से पी जाएंगी जैसे जीभ से चाट लेंगी रंभन से ही व बाहू जैसे हाथों से पकड़ करके हृदय से लगा लेंगी तो गोपियों की जो इंद्रिया हैं, वो भगवत रस में डूबी हुई भगवत रस में सराबोर। तो देखो ये सिद्धांत जरा विरक्षण है वो ये प्रेम का मार्ग जरा आड़ा टेढ़ा होता है अब जिनके भगवान बिल्कुल निराकार हैं, उनके भगवान तो नाक से देखे जाएंगे, न जीव से काटे जाएंगे, न नाक से सुने जाएंगे, न त्वचा से छुए जाएंगे, तो उनके लिए तो इन सबको जहां का तहा की तरह छोड़ कर दे और भीतर समाधि में अंतरंग में जाके चाहे निराकारा काराकारित निराकारा काराकारित जो वृत्ति है का उसमें स्थित हो जाए और चाहे दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो जाएं, चाहे ब्रह्मात्मय की अवस्थान जो है स्थिति है उसको प्राप्त कर ले और नास्तिक है महाराज तो नारायण को बोले सदगुण आ गया जीवन में और ईश्वर की प्राप्ति हो गई इसी में रह जाएं, पर ये प्रेम का पंथ तो बड़ा विलक्षण है इसमें तो ईश्वर जो है यह प्रेम को पंथ करारो महा तलवार की धार पर धावनों है ये बड़ा करारा मार्ग है तलवार की धार पर दौड़ना यह प्रेम का पंथ करारों महा तलवार की धार पर धावनों है कई इसमें साधारण लोग नहीं चल सकते हैं तो ये गोपियों की तीसरी बात यह है कि वो अपने इंद्रियों से श्री कृष्ण रथ का पान करने वाली हैं। जो तो ध्यान करते हैं वो मन से ध्यान करते हैं उनको मन से भगवान मिलते हैं और जिनको ध्यान होता है उनको स्वरूप से भगवान मिलते हैं और ध्यान होता है तो मन से ध्यान होता है मन से भगवान मिलते हैं और जिनके भगवान प्रत्यक्ष होते हैं उनको शरीर से इंद्रियों से भगवान मिलते हैं तो अवतार रूप में भगवान को मानने का अर्थ ये है इसी जीवन में इसी शरीर से इन्हीं इंद्रियों से भगवत रथ की साक्षात प्राप्ति हो वह इसका नाम अवतार सिद्धांत है है ना तो ये ईश्वर निराकार है और ये जगत प्रकृति ने बनाया है और जीव अलग है ऐसा मान करके इस सिद्धांत की निष्पत्ति नहीं होती। इस सिद्वात की सिद्धि इस ढंग से होती है कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है वही प्रकृति है वही जगत है वही जीव है वही सर्वात्मा होकर के प्रकट हो रहा है और जब भक्त के हृदय में भक्ति बढ़ती है प्रेम बढ़ता है तब वो भगवान अपनी गुप्तता को छोड़कर के प्रकट हो जाता है ये इसका सिद्धांत है अब देखो गोपियों के बारे में चौथी बात बताते हैं यह गोपी का जो मार्ग है ये संयम का मार्ग है भोग का मार्ग नहीं है क्योंकि गाह पांति इति गोपा गोप जिसको कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखते हैं उनका नाम है गोप गोप और स्त्रीलिंग में उसी गोप शब्द का गोपी शब्द बनता है तो इसका अर्थ हुआ गाह इंद्रियाणी इति गोपिया गोपी किसको कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखती हैं, अर्थात संसार के विषय भोगों में वे अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देती वे कहती हैं कि हमारी आंख केवल श्री कृष्ण के रूप को देख रहे बावरी वे अखिया जल जाएं जो सावरों छाड़ी निहारती गोरो हम वे आखें जल जाएं जो सांवरे सरोने ब्रजराज कुमार को छोड़कर के दूसरे को देखती हैं धोखे दूसरों नाम कढ़े रसना मुख काढ़ी हलाहल बोरों अगर दूसरा नाम धोखे से भी निकल जाए तो जीव निकाल करके मुंह से जहर में डुबो दें। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को इतना सुरक्षित इतना वशीकरण इंद्रियों का कर रखा है कि वे अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर के दूसरी जगह अपनी इंद्रियों को जाने ही नहीं देती इसलिए उनका नाम गोपी हुआ तो संसार के विषयों की ओर से उनकी इंद्रियां हट गई हैं। ये बात पहले भागवत में आ चुकी है संत्यज सर्व विषयान तब पाद मूलम भक्ता हम संपूर्ण विषयों को छोड़ करके तुम्हारे करणार की भक्त हैं। एक तदर्थ विनिवर्तित सर्व काम हाँ हा। श्री कृष्ण के लिए उन्होंने संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है तो विषय का परित्याग करके और कामना का परित्याग करके एक बात गोपी और केवल श्रीकृष्ण रस का पान करने वाली ये दूसरी बात गोपी और श्रीकृष्ण की ईश्वरता को छिपाने वाली गोपन करने वाली गोपी और अपने हृदय में विराजमान जो श्रीकृष्ण का प्रेम है उस प्रेम को भी छिपाने वाली गोभी ऐसी गोपी नारायण कहो ऐसी जो गोपी है वो आज अपने प्रियतम से अलग हो गई है वे रूट करके इससे रात्रि के समय जंगल में छिप गए हैं अब उनके बिना ये गोपी कैसे रहे तो बोले ये गोपी जब अपने प्रेम को गुप्त रखने वाली है तो चुप ही रहे यही अब रात होता है कि जब ये गोपी अपने प्रेम को गुप्त रखने वाली है तो चाहे हृदय में कितनी भी पीड़ा हो गए लेकिन चुप रहे मुंह से एक शब्द निकाले बोले बात तो ऐसी है मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए लेकिन ये जीवन तो कृष्ण का है ये हृदय तो कृष्ण का है कहीं उनके विरह में इतनी पीड़ा हुई इतना कष्ट हुआ कि यह हृदय फट गया ये हृत जो है फेल हो गया हृत हार्द हार्ट है ना नृत है हार्द है है ना हार्थ है ये कहीं फेल हो गया तो संस्कृत में हृत हो गया ना संस्कृत में जो हृत है उसको अगर कोई अंग्रेजी में हार्ट बोले है ना जो हार्द है उसको अंग्रेजी में हार्ट बोले तो इसमें कोई नई बात नहीं निकले तो कहीं श्रीकृष्ण के विरह के दुख से गोपी का हार फेल हो जाए तो तो गोपी का यह विचार है कि हमारे मरने से हमको उतना दुख नहीं होगा क्योंकि हम तो मरेंगी और फिर कृष्ण के पास पहुंच जाएंगी हमारे लिए तो जन्म और मरण का कोई अर्थ नहीं है हम तो भौरी धौरी बन जाएंगे आ, एक एक सास ने अपनी बहू से कहा कि अरे बहू जब श्री कृष्ण गाय करा के लौटते हैं तो तू छज्जे पर मत जाया कर उनको मत देखा कर वो बोली बहुत बढ़िया सास जी लेकिन कल जब आपको कोई आज्ञा हमको देनी हो तो शायद आप उनको पहचान न सके तो कैसी आप आज्ञा देना तो मैं बताई जाती हूँ कि जब श्री कृष्ण गोचारण करके लौटे तो उनकी बनमाला पर जो भौरी गुनगुना रही हो ना आप समझ जाना कि यही मेरी बहू है तो जो हुक्म देना हो वो उसी को देना बोला क्योंकि मैं श्री कृष्ण के देखे बिना मैं जिंदा तो रह नहीं सकती मर जाऊंगी और जब मैं मरूंगी तो श्रीकृष्ण की बनमाला की भ्रमरी बंद कल ही आऊंगी तो प्रेमी जो होता है उसको मरने का डर नहीं होता क्यों कब वो तो मर के अपने प्रियतम को ही मिलेगा परंतु गोपियों का ख्याल यह है कि कहीं हम श्री कृष्ण के विरह में मर गए तो ये समाचार कृष्ण के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा तो पहुंचेगा तो जरूर कि कृष्ण के विरह में गोविंदा गोप की बेटी मर गई है ना ये बात तो मालूम पड़ेगी उनको जब मालूम पड़ेगी तो उनको बड़ा दुख होगा कि हमारी प्रेमिका हमारी गोपी हमारे लिए मर गई तो मरने से बचने का उपाय क्या है तो सोते हृदय प्रहलापयी रेवधार जते दूर पीड़े तराग से परिवाह प्रतिक्रिया जब किसी सरोवर में लबालब पानी भर जाए और ये मालूम पड़े कि अब तो ये तक को तोड़ करके बाहर बह जाएगा तो अगर उस समय उसको थोड़ा बहा दिया जाए तब तो सरोवर की रक्षा होती है और अगर उस पानी को न बहाया जाए तो पता नहीं कहाँ से तोड़ करके बह जाए का इसके लिए ये जरूरी है कि थोड़ा पानी बहा दिया जाए तो हृदय में जो कीड़ा है उसको निकालने का यही उपाय है कि उसको अपने हृदय में से बोल करके बाहर निकाल दिया जाए इसलिए सोके क्षोभित हृदयम प्रलापयी व्यवधार जब हृदय में बहुत क्षोभ हो गए तब थोड़ा उत्पटांग बोल देने से अपने दिल की बात जाहिर कर देने से हृदय को थोड़ा आश्वासन मिलता है थोड़ा घाटक बनता है इसलिए गोप्य ऊँचू का अर्थ है यद्यपि स्वभाव तो गोप्या गोपनशीला तथा श्री कृष्ण सुख काम ऊँचू यद्यारायण गोपनशील हैं अपने दिल की पीड़ा को किसी के आगे बोलने वाली नहीं फिर भी हमारे मर जाने से कृष्ण को दुख पहुँचेगा तो हमें अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए इस दृष्टि से उन्होंने ये संगीत प्रारंभ किया ये संगीत माने हृदय की जो वेदना है उसको जाहिर करना तो आप शायद जानते हो ब्रजभूमि में लोग इतने प्रेमी होते हैं एक अक्षर पढ़ा लिखा आदमी नहीं हस्ताक्षर न कर सके लेकिन महाराज ऐसी कविता उसके मुंह से निकलती है ऐसा रसिया गाता है जो सुख बरस रहो बरसाने सो तो रस बैकुंठ में महाकवि की रचना थोड़ी है ये तो ब्रज के गाँव के जो गवार हैं उन लोगों की रचना है क्योंकि जब हृदय में प्रेम होता है तब बोली में अपने आप ही कविता अपने आप ही संगीत आ जाता है और महाराज ब्रज के जो लोग हैं न वो कभी भारतनाट्यम सीखते हैं है ना न कथकली और ना असमिया बोला तो मणिपुरी नृत्य उन्हें जानते हैं अरे वो तो बच्चे जन्मते हैं हो और, और, और वो एक खास कमर पर रख के और एक खास उठा के कदम तरे आ जाइयो कटीरे काजर वाली है न कर, वो वो तो उनको नन्हे नन्हे बच्चे समझते नहीं है कि हम का, का रहे हैं। वो नहीं समझते हैं पर वो बोलते हैं कि कदम तरे आ जाओ कटीले और साथ ननद को अंगठा दिखा दीजो वो, वो छोटे छोटे ननद वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं आ, वो भी आ, वो आ, नाचना जानते हैं तो प्रेम की जो चाल है उसका नाम है नृत्य प्रेमी जब जलता है तब उसके पाँव में अपने आप ही नृत्य आ जाता है प्रेमी जब बोलता है जब उसकी वाणी में अपने आप ही संगीत आ जाता है अपने आप ही कविता आ जाती है जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब मधुर ही मधुर सब मीठा ही मीठा सब आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है तो आप देखो ये गोपियों को न तो इन्होंने जाकर के किसी साहित्याचार्य से रीति सीखी थी कि कैसी कविता करनी चाहिए और न तो इन्होंने किसी से संगीत सीखा था और न तो प्रेम में कितने ऊंचे ऊंचे भाव होते हैं ये कोई प्रेम शास्त्र का इन्होंने स्वाध्याय नहीं किया था ये तो इनके हृदय में ही जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो कविता बनकर वो संगीत बनकर के वो नृत्य बन करके वो प्रेम का भाव ही प्रकट हो रहा है अब ये देखो कि अच्छा बहुत सी गोपियां एक साथ बोलने लग जाए तो बहुत सी गोपियां एक साथ बोलें तब तो कोलाहल मच जाएगा क्या कोलाहल नहीं जब कई लोग स्वर में स्वर मिला करके गाते हैं ना भाव एक हो तो एक ही प्रकार के शब्द निकलते हैं तो हमको तो याद नहीं है हमारे एक प्रेमी मित्र थे उन्होंने अपना संस्मरण देख के भेजा तो हमको तो रूट गई दूसरा उस समय हम लोग सत्रह अठारह वर्ष के थे और कहीं अयोध्या भी से कहीं दूसरी जगह ट्रेन में जा रहे थे तो वो भी कविता लिखते थे, थे मैं भी कविता लिखता था दोनों रेलगाड़ी के एक डब्बे में दो सिरे पर बैठ गए और ये हुआ कि आओ एक ही चित्त भो करके तो हो करके कविता तो नई कविता लिखनी थी वो पुरानी नहीं जब दोनों ने लिख के मिलाई तो दोनों की एक ही थी दोनों ने बिल्कुल एक ही बात लिखी थी अब वो तो बड़े आदमी हैं नारायण को तो। अब उन्होंने ये बात लिख के भेजी है तो हम भी कुरेते हैं अपना सिर्फ शायद ये बात सच्ची हो है। लेकिन उन्होंने तो लिप्त भेजी है ये बात तो कहने का अभिप्राय ये है कि जहां दो आदमी का मन एक विषय में प्रेम करता है और एक स्तर पर पहुंच जाता है वहां दोनों के भाव भी समान हो जाते हैं और दोनों के शब्दों का चुनाव भी एक हो जाता है बोला तो ये जो गोपियां है, हैं इनके प्रेम के विषय है श्री कृष्ण और सबका जो भाव है वो एक ही पहले तो जरा अलग अलग हो गया था वो जब भगवान अंतर्धान हुए उस समय अलग अलग हो गया था लेकिन जब विराह की पीड़ा पहुंची और गर्मी लगी सबको है ना तो सब यही चाहते हैं कि वो आ, आ, वो श्याम सुंदर जिसके मुखार विंद से शीतल चांदनी छिलकती है जल्दी से जल्दी हमारी आंखों के सामने आ जाए की हमारे हृदय का ताप बुझे तो सब का भाव एक सब का मन एक सब का स्वर एक सब की कविता एक सब की शब्दावली एक ऐसा भी है अथवा ये कहो कि 19 प्रकार की गोपिया हैं इसलिए उनके 19 प्रकार के गीत हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने 19 प्रकार की गोपियों के ये 19 गीत अलग अलग माने हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बोलने वाली अलग अलग है इसलिए संगति की कोई जरूरत नहीं है एक तरह की गोपियाँ तो चार विभाग करके गौड़ेश्वर संप्रदाय के लोग वर्णन करते हैं सामने जो खड़ी है वे दाहिने जो खड़ी है वे है न ऐसे और बाएं जो खड़ी है वे सबका ऐसा भाव है कि श्री कृष्ण हमारी बात सुन रहे हैं ये क्योंकि जो संबोधन है ना ये सारा मध्यम पुरुष का संबोधन है आ, माने त्वम तुम ऐसा करके संबोधन है जैसे गोपियों को ये मालूम पड़ता हो कि कृष्ण कहीं यही है और हमारी बात सुन रहे हैं क्योंकि उनको छिप छिप करके आ, सुनने की आदत है कि हमारे प्रेमी लोग जो है वो हमसे छिपा के आपस में किस धन की बात करते हैं ये उनको आदत है तो वे और संगीत के बड़े रसिया है न जो स्वर जानता है ताल जानता है गाना जानता है बासुरी बजाना जानता है नाचना जानता है आ, वो संगीत का बड़ा रसिया तो जब हम प्रेम का संगीत यहाँ एकांत में बैठ करके गावेंगी तो वो कहीं न कहीं से सुनता जरूर होगा और जब सुनेगा तब तो वो जो उसका मान है वो टूट जाएगा आ, उसका दिल पानी हो बहने लगेगा और वो हम लोगों के बीच में प्रकट हो जाएगा इस आशा को लेकर के गोपिया चांदनी रात में शरद ऋतु चांदनी रात शीतर बंद सुगंध वायु जमुना जी मंद मंथर गति से बह रही सब के सब जो बालू कण हैं वो चमक रहे और गोपिया एक स्वर से एक ताल से एक भाव से अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को पुकारने के लिए बोल रही हैं गा रही हैं तो उसी गाना का ये प्रथम संगीत है वो जयति से अधिक जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा श्री दईतृश्यता दीक्षु तु धृता सव विजिंवते क्या है जिसके हृदय में कठोरता बिल्कुल ना हो किसी की आंख में प्रेम देख करके जिसका दिल कांपने लग जाए उसको तो तो देश बोलते हैं वो, अनुकंपा के अर्थ में अनुकंपा अनुकंपा कहते ही उसको है कि एक को कांपते देख के दूसरा भी कांपने लग जाए है ना? तो दूसरे की आंख में देखा प्रेम उसकी आंख में आया प्रेम और उसका दिल जो है वो फूल नहीं पटकने लगा का लगा उसको कहते हैं दैत तो तुम तो प्रेम की कुतली हो प्रेम के स्वरूप हो प्रेम की मूर्ति हो दब बोले ते तव जनमना ब्रजहा अधिकम जयति ब्रजहा ते तव जन्मना अधिकम जयति ये जो ब्रज है तो ब्रज ये तेज जो है इसका मूल रूप है तव है ना तो तव ब्रज तव जन्मना अधिकम जयति ये तुम्हारा ब्रज तुम्हारे जन्म से अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है ये इसका अर्थ हुआ तो ये ब्रज जो है अब देखो ब्रजहा ते ब्रज जन्मना अधिकम जयती ये तुम्हारा ब्रज जन्म से ही स्वभाव से ही माने जब से ब्रज प्रकट हुआ है तभी से ये सबसे ऊपर है और ते जन्मना अधिकम जयती तुम्हारे जन्म से ये सर्वाधिक विजयी हो रहा है और ये ब्रज तुम्हारा है किस सिद्धांत देखो इसमें प्रकट होता है ये ब्रज तुम्हारा है जन्म से ही ये उत्कृष्ट है और तुम्हारे जन्म से अधिक उत्कृष्ट है जयति से अधिकम जन्मना व्रजहा ये नहीं बताया कि इस अब जय जब बताते हैं ना तो बताना पड़ता है कि किसको जीत लिया अधिक जीत लिया अधिक अधिक जीत लिया भी तो बताना चाहिए कि किसको जीत तो लू इसका अर्थ है कि सबसे बड़ी चीज वैष्णव सिद्धांत में वैकुंठ को मानते हैं वैकुंठ से बड़ी चीज वैष्णव सिद्धांत में और कोई नहीं मानी जाती वैकुंठ का ही जो कृष्ण प्रधान लोक है उसको गोलोक बोलते हैं जो राम प्रधान लोक है उसको साकेत बोलते हैं जो शिव प्रधान लोक है उसको कैलाश बोलते हैं जो ब्रह्मा प्रधान लोक है उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं ये सब बैकुंठ के ही रूप है ये बैकुंठ क्या है कि जो कभी कुंठित ना हो जिसमें कुंठा ना हो है ना विगत कुंठा ये तलवार धोसर हो जाती है ना तो उसको कहते हैं कुंठित हो गए किसी किसी की बुद्धि जब मारी जाती है तो कहते हैं इनकी बुद्धि कुंठित हो गई कुंठित तो विकुंठा कहते हैं शुद्ध बुद्धि को तीक्ष्ण बुद्धि को दृश्यते त्व्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी वो जो अकुंठित तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि है उसको बोलते हैं विकुंठा और उस विकुंठा में जो प्रकट हुए उसको बोलते हैं वैकुंठा उन्हें वो निराकार निर्विकार एक रस निर्भरमक परमात्मा की अभिव्यक्ति का स्थान उसके जाहिर होने की जो जगह है देखो परमात्मा सब में रह के भी सब जगह जाहिर नहीं होता किसी किसी में जाहिर होता है ना वैसे तो बहुत लोग घूमते फिरते हैं सूर्य की रोशनी सब जगह रहती है लेकिन जो आतशी सीसा होता है उसमें पढ़ने के बाद वो प्रज्वलित हो जाती है हो उससे, उससे रोशनी अगर रुई पर डालो तो जलने लग जाए तो इस शीशे से रोशनी डाले रुई पर तो न जले और आतसी शीशे से रोशनी डाले रुई पर तो जलने लग जाए इसका क्या कारण है ना क्या बोले भाई वो आत शीशा में सूर्य की रोशनी जाहिर हो जाती इसी प्रकार निराकार निर्विकार जो परमात्मा है वो बुद्धि के जिस देश में समझती के जिस देश में जाहिर होता है उसका सत बना उसका चित्त बना उसका आनंद बना त्रिपादश्यामृतन देवी उसका जो अमृतमय त्रिपाद ये वेद का मंत्र हो त्रिपाद श्यामृतन देवी पादों से विश्वाभूतानी त्रिपादश्यामृतन देवी वो जो त्रिपाद विभूति है परमात्मा की नाम बैकुंठ वहां आनंद प्रकट रूप से रहता है बोले नारायण वो बैकुंठ सबसे बड़ा क्या पूछना सबसे बड़ा है लेकिन ते तव जन्मना ब्रज अधिकम जय तुम्हारा जन्म होने से ये जो ब्रज है ये बैकुंठ को जीत गया सर्वोत्कर्ष नोले अच्छा बताओ बैकुंठ में पहले तो वेदांतियों से ही पूछ लो कि क्यों भाई तुम्हारे ब्रह्माष्टमी है कोई नारायण कहो ब्रह्म पूर्णिमा सही ब्रह्म स्वादशी सही कोई है ब्रह्म जयंती जिस दिन मनाई जाए कि आज ब्रह्म को जन ब्रह्म का जन्म हुआ है न ऐसी कोई तिथि है ब्रह्मवादियों के पास अभी नारायण कहो कोई खास तिथि नहीं है बोले सब मनाओ रोज ही ब्रह्म जयंती मनाओ तो रोज ब्रह्म जयंती मनाने में जो उत्सव का आनंद है ना वो कहा आवेगा आनंद विशेष कहाँ आवेगा वो तो रोज सूर्योदय रोज सूर्या बोले अच्छा भाई निर्गुल कौन देश को बासी किस स्थान में वो रहता है ये गोपियों का वचन है निर्गुण कौन देश को बासी उधर जी पूछते हैं निर्गुण कौन देश को बाती। तो बोले अच्छा उसके मुख हाथ जो मुख ना न हो कहो कि न माटी आयो नारायण नारा। तो आ, मुख नहीं हाथ नहीं पाव नहीं नारायण को गांव नहीं जन्म तुम्हें नहीं व्रज जीत गया कैसे है? जब देखो ब्रज में तो बोले बस बस देखो ओ, ये जो है ना गोकुल ये घर है नंद बाबा का महल और इसमें जसोदा जी इस कमरे में सोई हुई थी और इसी में हो अष्टमी की रात और नौमी का प्रातः उस दिन कृष्ण का जन्म हुआ तो अब ये चीज तो वैकुंठ में बिल्कुल नहीं है अनादि लक्ष्मी और अनादि नारायण और अनादि बैकुंठ और है ना ब्याह का दिन ही नहीं मालूम बनावी ब्याह करते हैं जब समुद्र मंथन होता है ना ये समुद्र मंथन क्यों हुआ इसका कुल रहस्य इतना ही है आपको बता देते हैं ना, कुल रहस्य इतना है एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु आओ सब लोग अपने ब्याह की बर्थगांठ बनाते हैं हम लोग भी मना नारायण ने कहा कि हरि बावरी हम लोग तो अनादि है ना अनादि जोड़े हैं हम लोगों का कभी ब्याह हुआ हो तबने तो वर्षगाठ मना अरे तुम शक्ति मैं शक्तिमान हम लोगों का तो कभी ब्याह हुआ ही नहीं तो वर्षगाठ कैसे बनावा तो लक्ष्मी जी रुक गए बोले कि तुम बस उपहार देना नहीं चाहते हमको कुछ भेंट भेंट देना चाहते हो अच्छा इसलिए बर्थगांठ नहीं मनाते हमारे तो बर्थगांठ मनानी पड़ेगी इसी बीच में देवता लोग और दैत्य लोग जो हैं है ना वो समुद्र मंथन के काम में लगे आ गए भगवान से प्रार्थना करने ब्रह्मा जी महाराज अमृत चाहिए नहीं तो देवता मरते हैं तो भगवान चाहते तो दैत्यों को अपने चक्र से गदा से मार देते अवतार दे देते नारायण खुद ही आ जाते उन्होंने कहा कि अच्छा आपको ऐसी युक्ति रचनी चाहिए समुद्र का मंथन इसलिए करवाया जब समुद्र मंथन होने लगा तब उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि देखो लक्ष्मी जी अब तुम ये देखो कामधेनु प्रकट हो रही है कल्प वृक्ष प्रकट हो रहा है चिंतामणि प्रकट हो रही है अमृत प्रकट हो रहा है ये तुम्हारे भाई बहन कुछ बुरे नहीं रहेंगे तुम भी समुद्र की बेटी बन के प्रकट हो जाओ और आओ हम तुम क्या कर ले है न तो हर साल फिर बैकुंठ बनाया कर तो नारायण कहो ये बैकुंठ में ब्याह की ब्रथगांठ मनाने के लिए समुद्र मंथन का इतना बड़ा ही आडम्बर रचवाना पड़ा तो अब ब्रज में बोला नारायण की जन्मगांठ कभी बनती है ब्रह्म की ब्रतगांठ कभी बनती है नारायण जयंती कभी नहीं होती लेकिन जन्मना ब्रज था ये ब्रज वो है जिसमें एक ऐसी चीज हुई है जो बैकुंठ में नहीं थी अब बैकुंठ जीत गया यहाँ तो महाराज नंगे भगवान ब्रज में नंगे भगवान धूल में लौटने वाले भगवान गोद में खेलने वाले भगवान जो चाहे तो गोद में लेके अपना मुंह लगा दे ना सौ सौ हजार हजार गोपियों के झूठे भगवान ये सौभाग्य भला ये सौभाग्य भला ब्रज ब्रजवासियों को छोड़ करके और प्रेमी ब्रज ब्रजवासियों को छोड़ करके और किसको मिला है वह कृष्ण किसी की हिम्मत पांव छूने की हिम्मत नहीं पड़ती है हो। ब्रह्मा जी जब कभी जाते हैं तो दूर से अपने चार मुकुट के जो नोक है वो धरती में रगड़ के प्रणाम करते हैं छूने की हिम्मत नारायण को नहीं पड़ती ये तो ब्रज है महाराज ब्रह्म में ढूंढे पुराण छछिया भर छाछ पे नाच नचावे छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे कर छात तुम्हें पिलाएंगे लाला जरा नाचो तो एक लोदा मक्खन देंगे जरा नाचो तो देखो पलोटत राधिका पायन ये वो ब्रज है ये वो ब्रज है महाराज जिसने निर्गुण ब्रह्म को जीत लिया निराकार ईश्वर को जीत लिया नारायण को वैकुंठ वासी नारायण को जीत लिया तो और ये तो अपनी गोद में बालक बना करके श्री कृष्ण को खिलाता है बोले कि एक बात है वैकुंठ में एक बड़ी बात है क्या इंदिरा महालक्ष्मी रहती है हमारा। लक्ष्मीजी की बड़ी महिला बेमार तो है कहते हैं जदपांग मोक्ष काम तपस्म भगवत्पन्ना ब्रह्मादूतिथम यदपांग मोक्ष भगवत काम तपस्मचर भगवत्पन्ना श्रीस्ववासमरिंदवन विहाय जत सात पाद सौभग मरम भगते निगटता श्रीमदभागव का श्लोक है कहते हैं कि ब्रह्मा आदि जुग जुग तक तपस्या करते रहे भगवान के शरणागत हुए जुग जुग तक तपस्या करते रहे काहे के लिए कल लक्ष्मी जी एक बार कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखना। लें क्योंकि लक्ष्मी जी जिसकी ओर देखती हैं ना तो उसमें सुंदरता आ जाती है उसके पास संपत्ति आ जाती है समाज में उसका आदर हो जाता है ना? तो तका धर्मा टका कर्मा टका परम पदम जस्ट गेह टका नाशती हा टका टका की तो बड़ी महिमा तो लक्ष्मी महारानी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है वो धनी भी हो जाता है वो सुंदर भी हो जाता है समाज में उसकी इज्जत भी हो जाती है ऊंची कुर्सी भी मिल जाती है तो लक्ष्मी में बड़े गुण सर्वे गुणा कांचन मश्रय तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता चाहते हैं लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रबन्न लेकिन वही लक्ष्मी जी जो हैं वो अपने निवास स्थान कमल वन को छोड़कर करके भगवान के चरणों के धूल का है ना प्रेम से सेवन करते हैं तो लक्ष्मी जी की बड़ी भारी मनिमा है तो बोले कि ये महालक्ष्मी जो हैं ये तो बैकुंठ में ही रहती है और बहुत करके तो देखो इनके मन में कभी कभी लक्ष्मी जी के मन में भी शंका हुई कि कभी हम नारायण के घर में निरंतर रहें तो ये हमारा तिरस्कार न करने लग जाने तो बाप को मनाया समुद्र को बोले की पिताजी आप हमारी एक बात मान लो है नारायण को खरजमाई बना लो है न तो जब समुद्र में नारायण रहने लग जाएंगे तो घर दमाई हो जाएंगे ना तो तब यहाँ वे हमारा तिरस्कार नहीं कर सकेंगे हमारी हुकूमत चलेगी उनकी नहीं चलेगी वो महालक्ष्मी है ये पहले लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे हो तो उनको बहुत धन मिलता था और समुद्र में से मोती निकलते थे ना बड़ी बड़ी संपत्ति निकलती थी तो लोग समुद्र को करते थे तो महालक्ष्मी जो है वो समुद्र म, माने होता ही है मुद्रा जिसके पास हो उसका नाम समुद्र मुद्रा तो आप लोग जानते हैं ना मुद्रा जिसके पास हो उसका नाम समुद्र ना। तो लक्ष्मी जी जो है मुद्रा माने लक्ष्मी मुद्रा माने लक्ष्मी तो लक्ष्मी रूप मुद्रा जिसके पास है उसका नाम समुद्र हो गया वो इससे समुद्र के और बहुत सारे अर्थ है समुद्र चतरे जिसमे द्वार आवे उसका नाम समुद्र तो वो बात दूसरी जिसमें शांत मुद्रा और विक्षिप मुद्रा दोनों कभी शांत रहे कभी विक्षिप्त हो जाए ये दोनों मुद्रा जिसमें रहे उसका नाम समुद्र तो समुद्र का मंत्र मतलब तो बहुत है लेकिन लक्ष्मी जी जो हैं, उनके होने से बैकुंठ का बड़ा आदर तो बोले कि नहीं बैकुंठ से ज्यादा आदर बदलता है क्योंकि लक्ष्मी जी जो है बैकुंठ में से भी है उनकी सेवा होती है सब लोग मालकिन मालकिन करते हैं वो, जैसे नौकर लोग जो है ना, आ, वो अपनी सिखानी को मालकिन करके बोलते हैं वो ऐसे बैकुंठ में लक्ष्मी जी को सब लोग स्वामिनी करके मालकिन करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं तो वो हुक्म ना दे तो कोई काम वहां होए ही नहीं देखो जय विजय को निकलवा दिया लक्ष्मी जी नाराज हो गए एक दिन नारायण भगवान सो रहे थे लक्ष्मी जी बाहर से आए तो जय विजय ने कहा कि स्वामिनी अभी नारायण भगवान जरा विश्राम कर रहे हैं सहन कर और देखो ये सेवक हो करके और हमारे ऊपर हुकुम चलाते हैं बहुत नाराज हुई और जाके नारायण से वो नमक लगाकर शिकायत की बड़ी भारत नारायण ने कहा चुप चुप चुप तुम्हारी वजह से अगर हम इनको निकालेंगे तो लोग कहेंगे कि औरत की बातों में आके नारायण ने अपने सेवक को निकाल दिया बड़ी बदनामी होगी जब किसी महात्मा का अपमान करेंगे तब इनको निकालेंगे तब ये होगा कि भगवान महात्माओं के बड़े प्रेमी हैं हमारी तारीफ भी होगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी लक्ष्मी को चुप करा दिया हो तो वो जो लक्ष्मी जी जी है ना लक्ष्मी जी तो वो बोले श्रेय तिरा स्वस्व वैकुंठे तु सा श्रीयते अत्र श्रेयते वैकुंठ में तो लोग लक्ष्मी का आश्रय लेते हैं और वृंदावन में लक्ष्मी जी सेवा करती हैं सेवा श्रेयतेवाया आश्रयते भी इसका अर्थ और सेवते भी अर्थ है माने ब्रज का आश्रय लेती हैं और ब्रज की सेवा करती हैं तो क्या ब्रज की सेवा करती हैं बड़ा सुंदर श्रीमद्भागवत में इसका निर्वाह है वो। जिस दिन भगवान प्रकट हुए गोकुरु में उसी दिन ये वर्णन आया है रमाकृत मृप जगह जगह लक्ष्मी प्रकट हो करके ब्रज में खेलने लगे पदमा कर यहाँ धरती पर लोटेंगे अब बच्चे हुए ना तो धूल को धूल में तो रोटेंगे बकरिया खींच के चलेंगे तो लक्ष्मी ने कहा कि कोई कंकर रह गया धरती में कोई पत्थर रह गया कोई कांटा रह गया ना तो गड़ जाएगा हमारे प्रभु के शरीर में तो पहले से उन्होंने धरती को ऐसा स्वच्छ नरम नरम बना दिया हो कि भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर लोट है धूल में कभी माटी खा लें माटी में स्वाद बन करके बैठ गई है ना धूल में कोमलता बन करके बैठ गई पदमा आकर सुगंदिना एक एक जो लता बेल वृक्ष सबको उन्होंने अपने हाथों से छू छू करके संवार दिया सजा दिया तो श्री कृष्ण के सुभागमन से जन्म से ब्रज की ऐसी शोभा बढ़ी कि ये स्थान बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ब्रज और लक्ष्मी यहाँ स्वामिनी नहीं है सेविका है अब जो भी कहती है कि तुम्हारे जन्म से ब्रज की तो इतनी महिमा बढ़ी बैकुंठ से भी बड़ा और लक्ष्मी भी बिता